पतंजल योग प्रदीप साधन पाद सूत्र बावन तिरपन संगति प्राणायाम का फल बताते हैं ततः क्षीयते प्रकाशावरणम उस प्राणायाम के अभ्यास से नाश हो जाता है प्रकाश का आवरण विवेक ज्ञान का पर्दा विवेक ज्ञान रूपी प्रकाश तम तथा रजोगुण के कारण अविद्यादि क्रेशों के मलों से ढका हुआ है प्राणायाम के अभ्यास से जब यह आवरण क्षीण हो जाता है तब वह प्रकाश प्रकट होने लगता है जैसे पंचशिखाचार्य ने कहा है तपो न परम प्राणायामात् ततो विशुद्ध मलाना दीप्त से प्राणायाम के से बढ़कर कोई तप नहीं है उससे मल धूल जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश होता है इसी प्रकार मनु भगवान का श्लोक है दह्यन्ते ध्यामान धातूनाम ही यथा मला तथेन्द्रिया दह्यन्ते दोषा प्राणस्य से जैसे अग्नि से धोके हुए स्वर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं इसी प्रकार प्राणायाम के करने से इंद्रियों के मल नष्ट हो जाते हैं संगति प्राणायाम का दूसरा फल बतलाते हैं धारणा च योग्यता मनस धारणाओं में और मन की योग्यता होती है व्याख्या प्राणायाम से मन स्थिर होता है जैसे कि प्रक्षर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य पाद एक सूत्र चौतीस में बतलाया है और इसमें धारणा की जिसका वर्णन अगले पाद में किया जाएगा योग्यता प्राप्त हो जाती है संगति प्रत्याहार का लक्षण बतलाते हैं स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रिया प्रत्याहारः अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण अर्थात नकल जैसा करना इंद्रियों का प्रत्याहार कहलाता है व्याख्या प्रत्याहार का अर्थ है पीछे हटना उल्टा होना विषयों से विमुख होना इसमें इंद्रियां अपने बहिर्मुख विषय से पीछे हटकर अंतर्मुख होती है इस कारण इसको प्रत्याहार कहा जाता है जिस प्रकार मधु बनाने वाली मक्खियाँ रानी मक्खी के उड़ने पर उड़ने लगती हैं और बैठने पर बैठ जाती हैं इसी प्रकार इंद्रियाँ चित्र के अधीन होकर काम करती हैं जब चित्र का बाहर के विषयों से उपराग होता है तभी उनको ग्रहण करती है यम नियम प्राणायामादि प्रभाव से चित्त जब बाहर के विषयों से विरक्त होकर समाहित होने लगता है तब इंद्रियां भी अंतर्मुख होकर उस जैसा अनुकरण करने लगती है और चित्त के निरुद्ध होने पर स्वयं भी निरुद्ध हो जाती है यही उनका प्रत्याहार है इस अवस्था में चित्त तो बाह्य विषयों से विमुख होकर आत्मतत्व के अभिमुख होता है पर इंद्रिया केवल बाह्य विषयों से विमुख होती है चित्त के सदिश आत्मतत्व के अभिमुख नहीं होती इसलिए अनुकार इव अर्थात नकल जैसा कहा गया है इस प्रकार चित्त के निर धोने पर इंद्रियों के जीतने के लिए अन्य किसी उपाय की अपेक्षा नहीं रहती पराच खानी व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात्ंगरात्मन कश्चि धीर प्रत्यगात्मा नैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व मिक्षण कठोपनिषद स्वयंभू ने इंद्रियों के छेदों को बाहर की ओर छेदा है अर्थात इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है इस कारण मनुष्य बाहर देखता है अपने अंदर नहीं देखता कोई बिरला धीर पुरुष अमृत को चाहता हुआ आँखों अर्थात इंद्रियों को बंद करके अंतर्मुख होकर प्रत्याहार द्वारा अंतर आत्मा को देखता है संगति प्रत्याहार का फल बतलाते हैं ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम उससे प्रत्याहार से सबसे उत्तम उत्कृष्ट वशीकरण होता है इंद्रियों का व्याख्या सूत्र में प्रत्याहार से इंद्रियों की परम वश्यता बतलाई है पर परम वश्यता किस अपरम अवश्यता वश्यता अपेक्षा से है इसको व्यास व्यासभाष्य में इस प्रकार बतलाया है पहला कोई कहते हैं कि शब्द आदि विषयों में आसक्त न होना अर्थात विषयों के अधीन न होकर उनको अपने अधीन रखना इंद्रियवश्यता अर्थात इंद्रिय जय है दूसरा दूसरे कहते हैं कि वेद शास्त्र से अविरुद्ध विषयों का सेवन और उनसे विरुद्ध विषयों का परित्याग इंद्रिय जय है तीसरा तीसरे कहते हैं कि विषयों में न फंस अपनी इच्छा से विषयों के साथ इंद्रियों का संप्रयोग होना इंद्रिय जय है चौथा चौथे कहते हैं कि राग द्वेश के अभावपूर्वक सुख दुख से शून्य शब्द आदि विषय का ज्ञान होना इंद्रिय जय है इन सब उपर्युक्त इंद्रिय जय के लक्षणों में विषयों का संबंध बना ही रहता है जिससे गिरने की आशंका दूर नहीं हो सकती इसलिए यह इंद्रियों की परमश्यता नहीं वरण अपरम अवश्यता है भगवान जय शिव जयगी सब्य का मत है कि चित्त की एकाग्रता के कारण इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति न होना इंद्रियजय है उस एकाग्रता के चित्त के निरुद्ध होने पर इंद्रियों का सर्वथा निरोध हो जाता है और अन्य किसी इंद्रिय जय के उपाय में प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती इसलिए यही इंद्रियों की परम परमवश्यता है जो सूत्रकार को अगमत है